दोहावली भेड़िया धसान का उदाहरण लही आँख कब आंध रे बांझ कब लाये कब कोढ़ी का जा जग बहराइत जाए दुनिया बहराइश को दौड़ी जाती है परंतु कोई इस बात का पता नहीं लगाता कि वहाँ जाकर कब किस अंधे ने आँख पाई कौन बांध कब लड़का लेकर आई और कब किस कोढ़ी ने कंचन सी काया प्राप्त की नोट बहराइच में सैद से, आला रंगज मसऊद गाजी गाजी मियाँ की दरगाह है वहाँ जेठ के महीने में हर साल मेला होता है वहाँ लोग अंधविश्वास के कारण तरह तरह की कामनाओं को लेकर जाते हैं कहते हैं कि यह गाजी मियाँ महमूद गजनी का भांजा था यह गाजी होने की इच्छा से अवध की ओर बढ़ आया था और श्रावस्ती के राजा सुहित देव के हाथों मारा गया था ऐश्वर्य पाकर मनुष्य अपने कुंडिडर मान बैठते हैं तुलसी इंद्र भय हो तदर सुनियत सुरपुर जाय सोगति लखत तनो सुख संपति जति पाय तुलसीदास जी कहते हैं कि सुना जाता है स्वर्ग में जाकर जीव निर्भय हो जाता है समझता है कि मैं बुढ़ापे और बीमारी से रहित होकर सदा ही भोग भोगता रहूँगा क्योंकि स्वर्ग में बुढ़ापा और बीमारी नहीं है परंतु ऐसी दशा तो यहाँ इस शरीर के रहते भी सुख संपत्ति और ऊंची पदवी पाने पर देखी जाती है क्योंकि सुख संपत्ति और ऊँचे पद को प्राप्त मनुष्य भी अभिमानवश अपने को निर्भय ही मानता है परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है तुलसी तो बकहित हंस अली हूँ बढ़ियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा जी भी बढ़ जाने पर अपने किनारे के आश्रित वृक्षों को तोड़ डालती है बगलों अर्थात दम्भियों के लिए हंसों को अर्थात सच्चे ज्ञानियों को भगा देती है कमल और भौरों से अर्थात सद्गुणों से रहित और मलिन जल वाली अर्थात मलिन हृदया हो जाती है अर्थात पार्थिव ऐश्वर्य बढ़ जाने पर सज्जनों में भी दोष आ जाते हैं वे अभिमान में भरकर पड़ोसी आश्रित को मिटा देते हैं मूर्खता व सच्चे पुरुषों को अपने पास से हटाकर दम्भियों को आश्रय देते हैं और कुसंगति के कारण सद्गुणों से रहित और पापजीवी हो जाते हैं अधिकारी बस औसरा अधिकारी बस औसरा भले जान बे सुधा मदन बस बारह चौथे चौथे, चौथे चंद बुरा समय आने पर भले अधिकारियों को भी बुरा ही समझिए चंद्रमा अमृत का भंडार होने पर भी आठवें बारहवें और चौथे स्थान में पड़ने पर एवं भादो सूदी चौथ के दिन देखने पर हानिकारक हो जाता है नौकर स्वामी की अपेक्षा अधिक अत्याचारी होते हैं त्रिविध एक विधि प्रभु अनुग अवसर करह कुठाठ सोधे टेढ़े सम विठ अवसर पड़ने पर मालिक यदि एक प्रकार से बुराई करता है तो उसके अनुगामी सेवक तीन प्रकार से करते हैं वे सीधे सज्जनों से भी टेढ़ा बर्ताव करते हैं समता में भी विषमता करते हैं और सब कामों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं प्रभु ते प्रभु गण दुखद लख प्रजहि ही सभार करते हो तकृपान को कठिन घोर घन घाउ मालिक की अपेक्षा मालिक के परिचारक वर्ग विशेष दुखदायी होते हैं इस बात को विचार कर राजा को चाहिए कि वह स्वयं अपनी प्रजा की संभाल करे, क्योंकि हाथ हाथ की की की चोट चोट अपेक्षा में पकड़ी हुई तलवार बहुत ही कठिन और भयंकर होती है। बड़ फेन वही मरत है वही कर अपने हृदय में अहिफेन अर्थात अफीम को साप अर्थात अही से भी अधिक भयंकर सांप के काटने से तो आदमी मरता ही है परंतु अफीम को खाकर वह जीता हुआ भी प्राणहीन, अर्थात मुर्दे की भांति हो जाता है ते कार जो होई मोर। कुलिस उपलते लोह कराल कठोर श्री भरत जी महाराज अपनी कठोरता का विवेचन करते हुए कहते हैं कि मैं जो इतना कठोर हूँ इसमें मेरा दोष नहीं है क्योंकि कार्य कारण से कठोर होता ही है जैसे दधीज की हड्डी से बना हुआ वज्र हड्डी से अधिक कठोर और पत्थर से उत्पन्न लोहा पत्थर से भी भयानक और कठोर होता है काल विलोकतरुख भानुकाल अनुहार रव राज प्रजा बुध व्यवहार विचार काल अर्थात समय ईश्वर का रूप देखता है ईश्वर की इच्छानुसार बदलता रहता है सूर्य काल का अनुगमन करता है यथा समय कार्य करता है राजा सूर्य का अनुसरण करता है सूर्य के यथा योग्य समय पर जल खींचने और बरसाने की भांति राजा प्रजा से कर रूप में धन लेकर उसी के हित में लग जाता है प्रजा राजा का अनुकरण करती है जैसा राजा वैसी प्रजा और बुद्धिमान पुरुष सब व्यवहार विचार कर करते हैं वे अपनी बुद्धि का ही अनुसरण करते हैं यमल पावन पवन कुसंग काल महीसंग जैसे निर्मल और पवित्र वायु बुरी दुर्गंध युक्त और अच्छी सुगंध युक्त वस्तुओं के संसर्ग से दुर्गंधित और सुगंधित कही जाती है वैसे ही अच्छे या बुरे राजा के संसर्ग से काल भी अच्छा या बुरा कहा जाता है भले हु जिस प्रकार सर्वोत्तम धातु सोना लोहे के हथौड़े से पीट पीटकर कर संवारा जाने पर ही गहना बनकर सुंदर स्त्री और सुंदर राजा को विभूषित करता है उसी प्रकार राजा की निष्पक्ष आज्ञा अर्थात नीति तथा कड़ाई से बातें बरते जाने वाले न्यायपूर्ण कानून के कारण ही भले लोगों को भी बुरे मार्ग में चलने में डर लगता है राजा को कैसा होना चाहिए माल ही भान नीति निपुण नरपाल प्रजा भाग बस हो गे कबहू कबहु कलिकाल माली सूर्य और किसान के समान नीति में निपुण राजा इस कलयुग में प्रजा के सौभाग्य से कभी कभी होंगे सदा नहीं माली मुरझाए हुए पौधों को सींचता है बढ़े हुए जबरदस्तों को काट छाट कर अलग कर देता है झुके हुए कमजोर पौधों को लकड़ी का टेका देकर गिरने से बचा लेता है और फिर फल फूलों का संग्रह करता है सूर्य किसी को भी प्रत्यक्ष में दुख न देकर समुद्र और नदी से जल खींच लेता है उसी को अमृत सा बनाकर यथा योग्य वर्षा देता है किसान खेत तैयार करता है खाद देता है बीज बोता है सींचता है रक्षा करता है फिर फसल पकने पर काटता है बर सतर सतलोग सब कर सतल खै नकोई तुलसी प्रजा सुभागते तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य जब जल को खींचता है तब किसी को भी पता नहीं लगता परंतु जब बरसता है तब सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं इसी प्रकार प्रजा को बिना सताए यहाँ तक कि कर देने में प्रजा को कुछ भी कष्ट न हो इतना सा कर उगाहकर समय पर उसी धन से व्यवस्थित रूप से प्रजा का हित करने वाला सूर्य शरीखा कोई राजा प्रजा के सौभाग्य से ही होता है राजनीति सुधा सुनाज कुनाज फल आम असन समजान सो प्रभु प्रजा हितले हिकर कर अनुमान सुंदर दूध घी आदि अमृत उत्तम अन्न कुछित अन्न लताओं के फल आम आदि पेड़ों के फल इन सब को खाद्य रूप में समान जानकर अच्छे राजा साम दान आदि नीतियों के अनुसार तजा के हित की इच्छा से प्रजा से कर के रूप में ग्रहण कर लेते हैं पाके पके पदला उत्तम उत्तम फल नर नरे सत्य हो विचार मन उत्तम वह है जो के पके फल होता है। मध्यम वह है जो पकने तक की बाट न देख कर अध पके फल ही तोड़कर घर में पकाता है और नीच वह है जो अधीर होकर पत्तों को ही नोच डालता है इसी प्रकार उत्तम राजा को भी मन में विचार कर तभी कर वसूलना करना चाहिए जब फसल पक जाए जिससे कि किसान आसानी से दे सके जो बिना ही फसल पके कर उगाता है वह मध्यम है और अकाल पड़ने पर भी पीड़ा पहुँचा किसान से कर उगाने वाला स्वार्थी राजा नीच है रे जे खे जे गुरु सखा सुधु तो रिखा ही अपराध गुरु मित्र अच्छे मालिक और साधुजन प्रसन्न होकर या न मानने पर हमारे हित के लिए क्रुद्ध होकर यही उपदेश देते हैं कि पका फल ही पेड़ से तोड़कर खाना अच्छा है पेड़ को काट डालना अपराध है राजा को कर उगाने के समय यह उपदेश ध्यान में रखना चाहिए धर्म धैन चारित चरत प्रजा सुबक्ष हाथ का चुनिम दाग है किए गोड़ की गाय रूपी गौ जब राजा के प्रजा प्रजावसलता तथा धर्मयुक्त तो उत्तम चरित्र रूपी चारे की चरकर दुग्धवती होती है और जब प्रजा रूपी सुंदर बछड़े के द्वारा चौखे जाने पर पिन्हती है तभी उत्तम और अधिक दूध मिलता है सिर्फ पैर बांधकर धोने से कुछ भी दूध हाथ नहीं लगता चढ़े बदहुरे चंग जो ज्ञान जो शोक समाज कर्म धर्म सुख संपदा त्यो जाज जो दशा भवंदर में पड़ी हुई पतंग की और शोकों के समूह में पड़े हुए विवेकी की होती है अर्थात वे नष्ट हो जाते हैं वही दशा बुरे राज्य में सत कर्म करने सनातन धर्म और सुख संपत्ति की भी समझनी चाहिए कंटक करि करी परत गिरी शाखा सहस खजूर नरहि कुनयन शो कुछ जैसे खजूर की हजारों शाखाएं वृक्ष में बहुतेरे कांटे बना बना कर स्वयं टूट टूट कर गिर पड़ती हैं उसी प्रकार दुष्ट राजा भी अपने दुष्ट नृत्य से कुचाल कर करके संसार में बार बार जन्मते मरते हैं काल तो तोपी तुपकमह दारू अने कर पाप पलीता कठिन गुरु गोला भूमिपाल काल अर्थात समय ही गोलंदाज है पृथ्वी ही तोप है विकराल अनिति है बारूद है पाप ही पलीता है और राजा ही कठोर तथा भारी गोला है अर्थात बुरा समय ही दुष्ट राजा के द्वारा प्रजा का नाश कराता है